अध्याय अष्टम श्लोक के ऊपर विचार चल रहा है तो सप्तम श्लोक से लेकर के चर्चा हो रही है ज्ञान के जो साधन ये साधन होने पर ज्ञान हो पाएगा नहीं तो ज्ञान नहीं हो पाएगा क्षेत्र छत्र एकत्व तो ज्ञान के लिए साधन अति आवश्यकता है अजीब ब्रह्म के ऐक्य के लिए तो साधन ने बताया अमानित्व अदम्बित्व अहिंसा शांतिराज आचार्य उपासनम शौचं धैर्य माधुज ग्रह एक श्लोक में बताया इंद्रिया से यह है इसके टीका चलने इंद्रों के विषय दो प्रकार के हैं यह लौकिक विषय पारलौकिक विषय दोनों प्रकार के विषयों में वैराग्य होना चाहिए परलोक का भोग के भी कामना न हो परलोक के भोग के लिए यज्ञ आदि कर्म करता है भविष्य में देवादि शरीर बनकर के भोग करूंगा विषय भोग करूंगा करके इस श्लोक के भोग के लिए यहां जो भी कर्म करता है यह सब कर्म के फल में विरक्त हो इंद्रियो के जो विषय होते हैं ये ज्ञान कर्मेन्द्रियाँ जो भी हैं मुख्य रूप से ज्ञान ज्ञानेन्द्रियाँ जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध के आर्जन के लिए श्लोक संबंधी परलोक संबंधी कर्म करता है ये भोग मिले भोग मानी यही है सुख यही इंद्रियों के माध्यम से सुख या दुख होना अंतिम में सुख या दुख होना यही होता है भोग सुख दुख अन्यत रस साक्षात्कार भोग जीवात्मा के हाथ में अंतिम में ये आता है पूरे के पूरे परिणाम निष्कर्ष है सुख या दुख मिल रहा है वो यही होता है उसके साधन इंद्रिया आदि है विषय आदि हैं जितने भी होते हैं चाहे शब्द का शब्द जन्य सुख दुख हो चाहे रस जन्य हो जन्य हो जन्य हो जो भी सुख होगा या दुख होगा दोनों सुख दुख के कारण बनते ही है माने तो सुख दुख नित्य तो साक्षात्कार भोग तो ये कहा था इंद्रिया थे वैराग्यों में आदि इंद्रियों के विषय में वैराग्य हो इंद्रियों के विषय शब्दादी हैं लोक संबंधी हो चाहे परलोक संबंधी हो एक टीका में बोलते हैं इसके बाद दृष्टा दृष्टादृष्ट दृष्टा अनेक अर्थेशु अनेक विषय हैं अरे विषय अनेक निमित्त से आए होने कौन से विषय होते हैं कि अनेक रूप में हैं दृष्ट विषय अथवा अदृष्ट विषय दृष्ट हो गया लौकिक अदृष्ट है पारलौकिक दृष्टा अनेक अर्थेश अनेक विषय हैं दृष्ट और अदृष्ट के रूप से रागे उनमें आसक्ति हो जाने पर चाहे दृष्ट भोग में चाहे अदृष्ट भोग में आसक्ति होने पर राग होने पर तत्पतिबद्ध तेना प्रतिबद्धम तत्ति राग के द्वारा जो प्रतिबद्ध होकर ज्ञान हम वो उत्पत्ति जीवात्मा परमात्मा के ज्ञान उत्पन्न हो नहीं सकता इन भोगों में आसक्ति है चाहे दृष्ट भोग में चाहे अदृष्ट भोग यह लोक भोग चाहे पारलोक्य भोग में आसक्ति है तब तक क्षेत्र परमात्मा का ऐक्य ज्ञान होना संभव नहीं है संसारी भी रहेगा दुखी दुखी रहेगा ये कहना है इस बत्वा व्याख करते यही मान करके व्याख्या कर करते हैं इसके इंद्रिया अर्थ वैराग्य जा में व्याख्या करते हैं पासिकार कहा इंद्रिया अर्थ ये इंद्रियों का विषय शब्द आदि पंच विषय ये होते हैं चाहे शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये पांच विषय होते हैं इंद्रियों का विषय दृष्टादृष्टेश बोला चाहे दृष्ट विषय हो अदृष्ट विषय हो लौकिक विषय तो लोग पर शरीर में होने वाला विषय विराग भाव वैराग्यम विरागत्व तो जो होगा ना उसको वैराग्य कहा जाता है विराग में रहने वाला धर्म इसी को वैराग्य कहा है ठीक है हमें कहते हैं इसको आविर्भूतो कर वो अहंकार अनहंकार एवया अहंकार का भाव होना चाहिए पहले वे मान शब्द का सभी अहंकारी किया था अमानित्व में जो मान शब्द से मानी बना के फिर नए करके अमानी बनाया था तो मान माने वहां भी कहा मान माने अहंकार तिरोहित अवलेपा कहा था उसका त्रिका कार्य छिपा हुआ अहंकार होता है वह और ये पष्ट अहंकार है यहां अहंकार में आए हुए अहंकार जो निषेध कर रहे अहंकार ना हो यहां पष्ट है ये कहां यहां आविर्भूतो गर्भो एक घमंड है आया हुआ घमंड है मैं इतना ये हो गया हूं सो हो गया हूँ एक अहंकार आ गया आविर्भाव है स्पष्ट है यहां इसको अहंकार कहा जाता है उसको कहते हैं उसका अभाव को अनहंकार बोले ना अहंकार अहंकार मूल में जो अहंकार है तो अहंकार यही है एक अहकार ज्ञान हेतु यह अहंकार का अभाव भी ज्ञान का हेतु है शरीर आदि में अहंकार आ जाए तो ज्ञान होना संभव नहीं है ऐसे ज्ञान होना संभव नहीं है मोक्ष मोक्ष दिलाने वाले ज्ञान की संभवता नहीं है कहा अहंकार एवं करके मूल में कहा था अहंकार का भाव भी होना चाहिए इंद्रियों के विषय में वैराग्य भी होना चाहिए और शरीर आदि में अहंकार भी नहीं होना चाहिए इंद्रियार्थेश वैराग्य में उत्तम उपाधि इंद्रियों के विषयों में जो वैराग्य बताया उसके सिद्ध करते हैं जन्म इत्यादि क्या है यही है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दो इसमें दुख का प्रतिदिन दर्शन करेंगे साक्षात्कार करेंगे दुख का अनुभव करेंगे जन्म में मृत्यु में जरा में व्याधि में विचारों में तो फिर दृष्टादृश विषयों से विरक्त होगा ये जन्मादि का अधिन है सब जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शन कहा था यही है टीका में कहते प्रत्येकम दोषान दर्शन युद्ध प्रत्येक जन्म में दुख देखना मृत्यु में दुख देखना वृद्धा अवस्था में देखना, देखना, दुख देखना वृद्धा अवस्था को लेकर दुख देखना और व्याधि को लेकर के दुख देखना ये चारों में ऐसा बताया प्रत्येक को लेकर के कहा था ये कहा प्रत्येक दोषानुदर्शन में दुख प्रत्येक में दोष का अनुदर्शन करना ये कहा तत्र अब एक एक करके व्याख्या करेंगे जन्म में क्या दुख है तथा जन्म में दोषानुदर्शन विषय थे जन्म में जो दोष होता है ना उसका अनुदर्शन करना विचार करना जन्म में कष्ट है उसको कहा कैसे तो कहा जन्मनी भाष्य में कहा था जन्मनी गर्भवास एक तो गर्भवास है माता के कुक्ष में रहना के बाद योनि के द्वारा बाहर निकलना एक कष्ट है बच्चे को निःसरलम दोषस् तो वही दोष है तस् अनुदर्शनम आलोचन उसका विचार करना इससे क्या होगा वैराग्य बनेगा भविष्य में जन्मन हो जन्म में दुख है भविष्य में जन्म हो ऐसा होगा तो साधन करेगा वैराग्य होना चाहिए ठीक कहते हैं आगे यथा जन्म नहीं दोषानुसंधान जैसे जन्म में दोष का अनुसंधान करता हो व्यक्ति माना ज्ञान के कारण है मेरे जन्म में वैराग्य आएगा आगे जन्म न हो बुद्धि होगी तभी अपनी साधना में लगेगा यथा जन्म नहीं तथा मृत्यु सर्व से सर्वमर्म निक्रंतनादेर आलोचन करते हैं मृत्यु में दोष क्या देख रहा है सारे मर्म ये जो जोड़ होते हैं जितने यहां दर्द हो वहां दर्द सारे जितने भी जो जाँ जाँ जाँ जोड़ पड़े हड्डियों के जो जोड़ हैं दर्द आता बहुत तरक होता है यही है सर्वर्म मर्म स्थान बोलते हैं इनको इसके निक्रंदर में कृति क्षेत्र धातुए कट जाता है कट कट आवाज आता है दर्द करता है इसके विचार करना आलोचन कार्य में विचार करना चाहिए मैंने मृत्यु दोष इस प्रकार देखना चाहिए कहा तथा इत्यादि कहा था तथा मृत्यु दोषानुदर्शन कहा मृत्यु में भी दोष का अनुदर्शन करना हमारे है जन्मने मृत्यु दोषानुदर्शानुत जैसे जन्म मृत्यु में दोष का अनुसंधान करता है उसी प्रकार जरा दिशु अपनी जरा में भी वैसे करना व्याधि में भी ऐसे करना चाहिए जरा दिशु अपनी दोषानु दोषानुसंधान करते हुए उसी प्रकार जिस प्रकार, जिस प्रकार जन्म में मृत्यु में दोष का अनुसंधान करता है तो व्याधि में वृद्धावस्था में भी करना चाहिए उसी प्रकार का तथा इत्यादि कहते हैं तथा जरायाम वृद्धावस्था आने पर क्या स्थिति हो जाती है वो भी देखना चाहिए जरायाम प्रज्ञा शक्ति तेजो निरोधात कहते हैं ज्ञान शक्ति समाप्त तो हो जाती विस्मृति आ जाती है और तेज एक शारीरिक तेज था सौंदर्य था समाप्त तो हो जाता है सबका निरोध हो जाता है अभाव हो जाता होने से इसी कारण से दोष देखना उस अवस्था में ऐसी स्थिति आएगी रूपे जरायाम जराया, जराया भय ऐसा आता है जो सौंदर्य है ना उसमें भय बनता है वृद्ध होने की भय होता है वृद्ध होने पर सौंदर्य नहीं रहेगा ऐसा आता है परिभूतता और अपने बांधवों के द्वारा तिरस्कृति होने पड़ता है जरावस्था वृद्धावस्था में कोई बात नहीं सुनता उल्टा सुनाता है शरीर से भी परेशान मन से भी परेशान रहता है ऐसी होता है वो दुख को अभी समझना चाहिए व्याधिशु दोष से असह्य रूप असह्यता रूप से तो अनुसंधानम व्याधि में क्या देना तो असह्य का दर्द होता है शरीर में व्याधि रोग आने पर, व्याधिश व्याधि देखना दोष से असह्य रूप से जो साहसान स्वरूप दोष वहां अति कष्ट होता है रोगी को अनुसंधान करना चाहिए अभी से कहा दुखे सुदेश तीन प्रकार के दुख है चाहे शारीरिक दुख हो आध्यात्मिक चाहे आदिभौतिक हो चाहे आदिवैविक हो तीन में से कोई एक दुख होगा आएगा दुखेशु अभी जो तीन प्रकार के दुख होते हैं दुख तो अनेक हैं कितु तीन प्रकार पे पाए या तो शरीर संबंधी है या पर संबंधी है या आकस्मिक है त्रिविदेश अभी दोषा अनुसंधान प्रसिद्ध ये तीन प्रकार के दोषों का अनुसंधान प्रसिद्ध है प्रकार के दुख आते हैं इसमें व्याख्या अन्य व्याख्या करते हैं व्याख्या अन्य व्याख्या भी है अथवा करके भाषण अथवा दुखानी वोष आ दुख ही दोष है पहले तो इनसे जन्य दुख से दोष कहा था अब के कव दुख को ही दोष मानते हैं दुख का दोष है अनुदर्शन दुखी दोष है कहा दुख्धोस, दुख्धोस, दुख दोषस दोष को दुख से दोष दुखानी वोष है दुख दोष है मारे कर्मधारी समाज करना दुख ही दोष है तो दुख दोष हो गया तशा वो तो जो दुख दोष जन्म आदि से ऊपर जन्म आदि में दुख दोष देखना दुख होता है ये देखना दोष है ये दुख न हो इसलिए जन्म आदि ना हो जन्म नहीं होगा तो जरा भी नहीं और व्याधि भी नहीं मृत्यु भी नहीं तो जन्म ही हो इसके लिए प्रयास करना चाहिए साधक यही कहा कब होगा उनमें दुख देखेगा तब ये प्रयास करेगा साधन में नहीं तो नहीं करेगा जब तक जन्म आदि में सुख बुद्धि होगी तब तक साधन नहीं करेगा कैसा दुख दुख को दोष कैसा देना दुखम जन्म जन्म ही दुख है जन्माद। ऐसा समझ रहा हूं दुख, दुख, दुख ही दोष समझना रहा दुखम जन्म दुखम मृत्यु हो मृत्यु दुखी रूपी है दुखी है दुखम जरा जरा अवस्था दुखी है और कुछ नहीं उसमें दुख नहीं वही दुख है जरा जरावस्था ही दुख ऐसा समझ रहा हूं दुखम व्याधा है इस प्रकार से दुखी व्याधि है यह समझ रहा कहा ठीक है बोलते हैं यथा जन्मादिशु दुखांतेशु दो होता हूं जैसे जन्म से लेकर दुख तक दुख दर्शन कहा था जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दुखान दुख दर्शन कहा था तथा तेसु है व उन्हीं में दुखाख्य दोष ऐसे दर्शन सबने दुख रूपी दोष देखा सब दुखी है ऐसे पहले तो उनमें दुख देखा गया था अब सबसे में लगाया था उनमें दुख दुख दुख देखा था अब के बाद यही सही ये सभी दुख है ऐसा समझो। समझ आओ दुखम जन्म इत्यादि सब देगा जन्म ही दुख है मृत्यु दुख है इत्यादि कथम जन्मादिनाम बाह्यन्द्रिय ग्राहियाणाम दुखत्व देखो जन्म मृत्यु जरा व्याधि बढ़ार के इंद्रियों के द्वारा विषय है दुख कैसे दुख तो मन का विषय है मनोवृत्ति है दुख तो ये तो बाहर के इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य वस्तु है कैसे दुख मारेंगे इनको जन्म आदि को बाहर के इंद्र का विषय है जन्म जरा आदि सभी बाहर के इंद्रियों के द्वारा ज्ञात तो होता है और दुख मन का विषय है मनोवृत्ति है कथम जन्मादि नाम बाह्य इंद्र ग्राही नाम जन्मादि जो बाह्य इंद्रिय के द्वारा ग्राह्य पदार्थ हैं जन्मादि उसमें दुख कैसे तथा दुख दुख निमित्त जन्म आदि दुखम कहते हैं स्वरूपता दुख नहीं है वो के दुख के निमित्त है जन्म होता है तो दुख शुरू हो गया जरा हो गया दुख जन्म के निमित्त जन्मादि के निमित्त है वो इसलिए दुख के निमित्त होने से उनको दुख बोल दिया दुख शब्द दुख शब्द का प्रयोग कर दिया कहा गौण प्रयोग है मुख्य तो नहीं है ना पुनः स्वरूपेड़ा स्वरूप तो जन्मादि दुख नहीं है दुख के निमित्त है ये दुखम बीती ठीक है हमें कहते हैं आगे जन्मादिशु दोष दर्शन कृतम फल माह जन्मादि में दोष दर्शन जो किया है इसका फल क्या होगा एवं एवं सब बोले इनमें दुख दोष दर्शन देखेगा जब दुख देखेगा तब क्या होगा एवं जन्मादिशु दुख दर्शन दुख दोष अनुदर्शनाथ जब जन्मादि जो चार बताते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि इनमें दुख का अनुदर्शन मैंने विचार करना जब ये करने से क्या होगा देहेन्द्रिय विषय भोगेश वैराग्य उपजाई देह इंद्रिय विषय संबंधी देह में भी वैराग्य इंद्रियों में वैराग्य इंद्रियजन्य भोगों में भी वैराग्य होगा इनमें दुख देखा गया ठीक है जब तक शरीर आदि में सुख बुद्धि है तभी तक विषय के लिए आपाधा आपा भी आपा कर, आपा करता है नहीं तो नहीं कहा ठीक है वैराग्य सत्या सती आत्मदृष्ट्यर्थम करनानाम तदि आदि मुख्य प्रवृत्ति इति वैराग्य फल और वैराग्य का फल क्या होगा जन्मादि में वैराग्य हो गया साधना में लग गया तो वैराग्य सती वैराग्य होने पर जब देह इंद्रिय विषय आदि में वैराग्य हो गया वैराग्य होने पर आत्म आत्मदृष्ट्यर्थ हम दर्शन के लिए प्रयत्न करने लगेगा तब आत्मज्ञान के, के लिए जब तक वैराग्य नहीं तब तक नहीं करेगा देहादि में जब तक वैराग्य नहीं है तब तक आत्मज्ञान के लिए प्रयत्न नहीं करता वैराग्य सती जब देह इंद्रिय विषय आदि में वैराग्य उत्पन्न हो गया जब आत्मदृष्टि अर्थ आत्मज्ञान के लिए करणानाम तद आभिमुख्यान प्रति इंद्रिया हमारी होती है ना अंतर्मुखी वृत्ति में जाएगी अब पहले बहिर्मुखी वृत्ति में थी करणानाम इंद्रिया नाम तद आभिमुख्य आत्मा के तरफ अभिमुख करे प्रवृत्ति होगी क्योंकि करणानाम प्रवृत्ति इंद्रियों की प्रवृत्ति होती है वैराग्य होने पर होगा जब देह इंद्रिय पिछे आदि में वैराग्य हो तभी आत्मज्ञान के लिए प्रयत्न करेगा प्रवृत्ति उस तब तब तक नहीं होगा ये वैराग्य का फल यही होता है तथा आयथा भाष्य में कहा था तथा प्रत्येगात्म ने जब वैराग्य उत्पन्न हो गया देह इंद्रिया आदि में विषयों में तब उसके पश्चात प्रत्येगात्म ने जो अंतरात्मा है प्रवृत्ति उसमें पर प्रवृत्ति होगी आत्मा प्राप्ति के लिए साधन तब करने लगेगा करणाराम आत्मदर्शन आए प्रवृत्ति इंद्रियों प्रवृत्ति आत्मदर्शन के आत्मज्ञान के लिए प्रवृत्ति तब होगी तब तक जब तक वैराग्य नहीं बाहर तब तक नहीं होगी ठीक कहते हैं जन्मादि दुख दोषा अनुदर्शन ज्ञान हेतु सु जन्मादि में जो दुख का अनुदर्शन करना ज्ञान के हेतु है जन्म आदि जन्म आदि ज्ञान के कारण वैराग्य आने के लिए है दुख हेतु शु क्यों तुपसंख्यात क्यों इतने गिना क्यों क्या आचार्य क्यों बताया जन्म मृत्यु जरा व्याधि इतने क्यों और भी तो होंगे प्रश्न आता है तो उत्तर देते हैं वैराग्य धी हेतुत्वाद है कहते हैं इसके लिए कहा वैराग्य के ज्ञान के कारण है जिसे वैराग्य होगा वैराग्य बुद्धि आएगी वैराग्य ज्ञान होगा वैराग्य ज्ञान होगा इसके लिए होता है इनमें वैराग्य आ गया तो सब में वैराग्य हो गया जन्म मृत्यु जरा व्याधि में भी दुख का अनुसंधान करता हो कि पुनः मेरे को न हो यह बुद्धि हो जाती हो तो संसार में विरक्त हो गया वो ये कहना है आगे ज्ञान अंतरंग में यंत्र वहा साधन तो वृद्धार्घ परिषद में बताया ही था ज्ञान का जो बैराग्य साधन है तमेतम ब्राह्मणा भी विधि संति यज्ञान तप साधना सुखेना यह अंतरंग साधन है इतर के साधन है और भी बाकी है ज्ञान के जो अंतरंग साधन और भी है दो प्रकार साधन साधन, साधन, के साधन होते हैं साधन अंतरंग साधन अंतरंग साधन ज्ञान से अंतरंग बस हेतु अंदर है हे हे तुम्हारे साधन ज्ञान के जो अंतरंग साधन और भी है वही कहते हैं किन के भाषा में कहा था और भी चाहिए ज्ञान के लिए साधन और भी है अशक्तिरण भी स्वंग्रदार गृृ निमचित इष्टा निषोपत्तिषु असक्तिर भी स्वंग पुत्रदार गृहदिषु नित्यम चमचित तत्व इष्टानिष्टोपत्तिशोष शक्ति माने आसक्ति न शक्ति अशक्ति आसक्ति का अभाव के मेरे हैं ऐसे आसक्ति न हो आसक्ति का अभाव शक्ति माने आसक्ति आसक्ति को कहते हैं शक्ति संग संगे धातु है तीन करके शक्ति बनता है न शक्ति अशक्ति आसक्ति का अभाव कहां पुत्रदार गृहाधिशु पुत्र है पत्नी है गृहादि जितने भी विषय हैं उसमें ममता न हो ज्ञान के साधन है और यदि स्त्री है तो पति के प्रति आसक्ति न हो उसके लिए पत्नी के प्रति आसक्ति न हो पुत्र में दोनों के लिए आसक्ति न हो इत्यादि अशक्ति पुत्रदार गृहाधिशु अशक्ति दार मान स्त्री होती है पुत्र दार आदि जितने भी हैं आदि से खेत आदि जो भी होंगे धन जो भी हम लोग आसक्ति का अभाव ज्ञान के साधन होते हैं और दूसरा अनभिस्वंग उसमें तादाद में करना उनके बीमार आदि होने पर मैं ही बीमार हो गया ऐसा मानता है इतने जगड़ा हुआ होता है पहले तो ममता अब अहमता पहुंचाना वहां कहा पुत्र अर्ग आदिशु उन्हें अभिषंग कहते हैं उसको न अभिषंग अनभिषंग नए समाज उनमें अहमता का भी अभाव हो ममता का भी अभाव हो ये मेरे हैं कर इतना आशक्ति भी न हो और ये मैं हूं ये बुद्धि भी न हो उन्हीं में नहीं उनसे अलग हो ये ज्ञान के साधन है क्या अशक्ति और का दो बताया अशक्ति का था है ममता का अभाव और अभिष्वंग का जो अभाव बताया क्या है वो मैं तादात्म्य मान लेता अपने को उनके बीमार आदि होने पर मैं बीमार हो गया उसी बुद्धि आ जाती उसकी एकात्मता कर लेता है यहाँ पुत्र दार अग्रिया उनमें तो ये दोनों का अभाव होना चाहिए उनमें ममता भी नहीं होनी चाहिए ममता भी नहीं होनी चाहिए साधक के पास एक हाँ। और नित्यमता समचित तो दूसरी बात हम हमेशा समान चित्त वाला होना चाहिए माने राजवेश्त नहीं होना चाहिए समचित्ता होना चाहिए मन हमेशा एक एक भाव में रहना चाहिए साधक का विषमता नहीं आनी चाहिए कभी भी सप्ताह हो नित्यम च समचित्व तुम तो तो, समचेत तो तो नित्य होने कब इष्टानिष्ठोपति देखो प्रारंभिक अधीन है जब तक शरीर है इष्ट की प्राप्ति अनिष्ट की प्राप्ति दोनों में एक ना एक तो होगा ही होता रहे। ही रहेगा सुख दुख की प्राप्ति होती रहेगी इष्टानिष्ट प्राप्ति उसमें समुचितता नित्य होना चाहिए एक समान होना चाहिए इष्ट प्राप्ति हो या अनिष्ट प्राप्ति हो दोनों में समुचितता चाहिए नित्यम च समचेत पुत्र इष्ट अनिष्ठोपत्ति सुखा इष्ट और अनिष्ट की उपपत्ति बने प्राप्ति में उपत्ति सुप्ति सु दो पदार्थ जीवन भर आएंगे या इष्ट या अनिष्ट होते ही रहेंगे ये तो रात और दिन के समान है अब इष्ट तो थोड़ी देर बाद अनिष्ट चलता रहेगा ये रात्रि एक बार, दिन दिन के बाद रात्रि इस प्रकार सुख दुख तो हमारे जीवन का दोपहिया है दिन रात के समान है आते रहेंगे इनमें समचित तत्व तो चाहिए विषम नहीं होना चाहिए माना सुख आने पर फूलना भी नहीं चाहिए दुख आने पर रोना भी नहीं चाहिए समान भाव में रहना चाहिए इष्टा प्रतिषु नित्यम समचित तत्व यही है इष्टा और अनिष्ट की प्राप्ति में ये तो जीवन के दो पहलू हैं जैसे दिन रात होता है इस प्रकार है तो हमें ऐसा उसके समान चित्त होनी चाहिए दोनों स्थिति में साधक के लक्षण ऐसे होते हैं कि क्षमता न हो ये कहा शक्ति शब्द है ना पहले ये नए समाज लगा हुआ अशक्ति में तो शक्ति से संघ संघ धातु से त्रिया तीन से तीन करेंगे तो शक्ति बनता है शक्ति में शक्ति संग निमित्त यशु विषय जिसमें अपने संबंध होगा जिन विषयों में संग निमित्तु संघ के निमित्त जो विषय होते हैं अपने संघ के निमित्त जो बनते विषय प्रीति मातम प्रीति को कहेंगे प्रेम को कहते हैं शक्ति संग संगे धातु संग, है और तद अभाव अशक्ति तो प्रेम का अभाव हो जाना ये मेरे है इस प्रेम न हो इसका अभाव तो अशक्ति कहा और अनभिसंग करता अभिसंग से शुरू करते अभी वही संजय संघे धातु है वहां भी वही है आज अस्पत्य लगा हुआ है अनविसंग अनभिसंग अभिसंगो अभिसंग भाव, व, भाव हो अभिसंग कहते हैं अभिसंग का भाव अभिसंग जो होता है अभिसंग कहा उसको अभिसंग भाव है वो मान क्या अभिसंगो नाम शक्ति विशेष अभिसंग ही शक्ति है भी संजय धातु से बना हुआ है अभिषंघ अभिपूर्वक संज धातु से अच प्रत्य एक संघ बना दिया वह तीन लगाया था लगा लोक हो गया शक्ति बन गया था अभिषम्घो नाम है शक्ति विशेष सा। वह सामान्य शक्ति थी पहली वाली आसक्ति सामान्य साधारण थी मैं बता और ये अहमता है उसी में अहमता पहुंचाता अभी शक्ति विशेष है यह कोई संबंध विशेष आशक्ति विशेष है यह अभिषम्भ शक्ति विशेष है वह शक्ति विशेष ही है अनन्य आत्मभावना लक्षण ये अभिन्न भावत्व तो आ जाता है उसमें मैं हूं यह बुद्धि आ जाती है पुत्रधारा तो आदि मानी पुत्र गृह आदि के न कुछ माने शिथिलता आने पर मैं शिथिल हो गया मानता है एक कहा है यथा जैसे इसका अभिषंग का लक्षण देते हैं व्याख्या करते हैं यथा अश्मन सुखी ने दुखी ने यथा अन्य सुखी अन्य जैसे पुत्रधार गृह आदि जहां ममता लगाई होगी बेरे लगाया होगा उसने जहां जा उनके सुखी दुखी होने पर अपने मैं सुखी दुखी हो ऐसा मानता है हमें ब सुखी हमें व दुखी ऐसा मानता है सुखी दुखी अन्य और रखे उनमें इतने तादाद पर पहुंचा करके बोलता है इसको अभिशम का कहा जाता है मैं सुखी हूं मैं दुखी हूं ऐसे मानता लेता है उसमें एकता बना लेता आपने तादाद पर करता ने कहा हमें ब सुखी दुखी यह कहा उनके सुखी अन्य के सुखी दुखी होने पर मैं ही सुखी हूं मैं ही दुखी हूं ऐसे बुद्धि करता हो इसको अभिषम का कहा जाता है जीवितें मृदेवा अन्य के मैंने जीवन मैं जीवना हूं मानता है अन्य मर गए तो मैं मर गया बोलता है इतने तादाद में पहुंच जाता है ये आशक्ति से हमें भी जीवामी मरिश्यामी माने दूसरे के जीवित तो मरने पर मैं जीवित हूं मैं ही मरता हूं ऐसे मानता मैं मरूंगा मानता है वह कहां ऐसे मानता हो तो कहते पुत्रदार है या ममता के स्थान है वहीं पर पुत्र दार गृहाधिशु कहा पुत्रेशु दारेशु गृहाधिशु चुका पुत्र में दारा दारा में पत्नी है गृह आदि पत्नी होगी तो पति में आसक्ति उतनी आसक्ति उसकी भी है गृहेशु आदि ग्रहणात् आदि दिया गृहा दिशु कहा हुआ है आदि से क्या लेना तो कहा अन्यषु अभी अत्यंत इष्टेशु दास वर्गाते हैं अन्य जो मन सेवक वर्ग होंगे उनमें भी मुमता पहुंचाता है कभी तेरा तो दायना हाथ कट गया बोल जाता है कि कोई ऐसी घटना घट गई मेरा दायना हाथ नहीं है बोलता है वो चला गया ऐसा मानता है अन्यषु अत्यंत इष्टेशु अन्यषु अभी अन्य में भी ऐसी बुद्धि पहुंच जाता है तादात कर जाता है दास वर्गादि से सेवक वर्गादि में ऐसा जाता है इसको कहा अभिषंग कहा जाता है उसका अभाव को अनभिसंग न अभिषंग अनभिसंग तच्चयम जो अशक्ति आश, और अभिषंग अनभिषंग है ज्ञान ज्ञानार्थत्वाद आशक्ति का अभाव और अत्यंत आसक्ति का अभाव माने मेरे पना मैं पने का अभाव अन्य में ज्ञान के लिए होने से ज्ञान उच्चुत है इसको ज्ञान कहा गया है ज्ञान के साधन है इसलिए ज्ञान कह दिया ये त्ञान विधि अज्ञानविध बोलने वाले हैं ये ज्ञान के साधन है तो ज्ञान शब्द से कह दिया एक नित्यम चमचित कहा तुल्य चित्तता हमेशा समान चित्त वाला हो कहा इष्ट अनिष्ट हो पपत्ति आया इष्ट की प्राप्ति हो अनिष्ट की प्राप्ति जीवन के दो पहिया है ये प्राप्ति होते रहते हैं तो इनमें समान चित्त होनी चाहिए विषमता नहीं आनी चाहिए चित्त में माने इष्ट प्राप्ति में हर्षित भी न हो अनिष्ट प्राप्ति में विषादयुक्त भी न हो हर्षयुक्त भी न हो विषादयुक्त भी हो यह होना चाहिए साधन वह कहा ये समान चित्त कहां होना हमेशा कहा इष्टानिष्टोपत्ति में इष्ट पदार्थ की प्राप्ति अनिष्ट पदार्थ की प्राप्ति दोनों स्थिति में मन में विक्षेप भी नहीं होना चाहिए संतोष भी नहीं होना चाहिए समान रहना चाहिए सित का इष्टाराम अनिष्ठाराम जो उपत्य है इष्ट पदार्थों की प्राप्ति अथवा अनिष्ठा इस्टा, की प्राप्ति है उपपत्ति प्राप्ति है इष्टाराम अनिष्ठार नाम से उपत्य इष्ट अथवा अनिष्ट की जो प्राप्ति है ना संप्राप्त यही प्राप्त होना है संप्राप्त है प्राप्ति होना ताशु स्थिति में इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति हो में इष्टा अनिष्ठा पपतिशु का युषुष्टा अनिष्ठो पपत्यशु करके कहा है नित्य में भी तुल्य चित्तता उनमें समान चित्त होनी जाए दोनों स्थिति में इष्टोपत्यु इष्ट की प्राप्ति होने पर न हर्षित भी रहो इष्ट की प्राप्ति न कुप्य अनिष्ट उपतिशु और वो हर्षित भी नहीं होता वो जो साधक होगा इष्ट प्राप्ति और अरिष्ट प्राप्ति में कुपित भी नहीं होता दुखी भी नहीं होता क्रोधयुक्त भी नहीं होता दोनों समान चित्त वाला होता है साधक तत्त नित्यम समचित्तत्व तो यही है नित्य ही समचित्त तो ही होता है इष्ट और प्राप्ति में समान चित्त वाला ही होता है मैं इष्ट की प्राप्ति में हर्षित भी नहीं है अनिष्ट की प्राप्ति में कुपित भी नहीं है दोनों स्थिति में समान चित्त वाला है साधक का लक्षण होता है ये कहा ये परमार्थ पद के जो साधन होता है उसका लक्षण ठीक है वो कहते हैं नानू अशक्ति रे वंग दोनों का एक ही धातु है संचा संघीय धातु है दोनों बना हुआ है एक में प्रत्यय लगा है इसमें तीन प्रत्यय लगा है नानू अशक्ति रेव अभिषम्घ अभिषम अभिशौंग भाव जो अभिषम्क है ना वो अशक्ति ही है दोनों एक ही है तथा जब पूर्वक्ति तो पुनर्ुक्ति दोष है क्योंकि तो अशक्ति शब्द से जो हुए, से कहा वही अभिसंग से वही कहा दोष है कि आशंक ऐसा शंका कर उत्तर देते हैं अभिसंग अभिसंग उक्ति द्वारा निर्षक माने अभिसंगों के कथन के द्वारा उस दोष का खंडन करते हैं अभिसंग ने उस पे अहमता पहुंचाना कहा पुत्र दारियाधीशु और अशक्ति का ममता पहुंचाना ममता थोड़ा कम है अहमता ज्यादा है नहीं बोलता है वहां ऐसे आ जाती है एक अभिषंगो नाम है, एक कहा था वासी अभिषंगो नाम शक्ति विशेष है विशेष है ये आशक्ति विशेष है, है वह सामान्य था पहले वाला ये विशेष है वहां केवल ममता पर ले जाता था आपके के बाद अहमता पहुंचा देता है शक्ति विशेष है वह अनन्य आत्मभाव लक्षण करते हैं माना अभिन्न बुद्धि पहुंचाना कहां पुत्रधार ग्रिया थी, थी एक कहा अन्यस्म एव जो अन्य है अपने से भिन्न है पुत्रदार गृह आदि स्वयं नहीं हो, भिन्ना है वो भिन्न है अन्यस्मिन एव जो दूसरे में ही पुत्रधार पुत्राद जो पुत्रादि विषय अपने से भिन्न होते हैं उनमें अनन्यत्व दिया अनन्य बुद्धि के द्वारा किस बुद्धि के जाता है अनन्य बुद्धि अभिन्न बुद्धि से पहुंचता है तदगते सुखादौ उनमें सुखादि होने सुख दुख होने पर पुत्रादि में सुख दुख होने पर सुखाद आत्मने तदभावनाख्य भावनाख्यम शक्ति विशेषम एव उदाह अपने में वो भावना बना लेता है मैं सुखी हूं दुखी हूं उनके सुखी दुखी होने पर मैं सुखी दुखी हूं मान एकात्मता कर लेता है इसके कारण ऐसा होता है उसका अभाव होना चाहिए माने अपने से भिन्न वस्तु से इष्ट हो अनिष्ठ भी में क्या क्या होनी चाहिए एकात्मता भी नहीं करनी चाहिए ममता भी नहीं हमता ममता से रहित होना चाहिए साधक को कहना है यथा इत्यादि कहा था यथा अन्य स्पिन सुखी नहीं दुखी नहीं जिस प्रकार अज्ञानी मानता है अन्य के सुखी दुखी होने पर सुखी नहीं दुखी नहीं था दोनों स्थिति में अहमेव सुखी दुखी मैं ही सुखी दुखी हूं ऐसे मानता है मृते जीवित ही वा अथवा जीवित या मरने पर मैं भी जीवित हूं मैं भी मर गया मर जाता हूं वैसे मानता है अज्ञानी ऐसा नहीं होना चाहिए कहा वह कहा पुत्र आर्ग्यार कहा उक्त विशेषणयोर हणाकार छोटा हुआ है उक्त विशेषण अयोर आकांक्षा द्वारा विषय दो विशेषण लगा दिया है इनमें जिज्ञासक द्वारा विषय बता ए, दो कहा दो बनना है ममता और अहमता कहाँ करता है ज्ञान कोई नहीं होना चाहिए साधक में बोला जा रहा है तो कह ये प्रश्न उठा कहा तो कहा पुत्रधार उत्तर दिया विशेषण लगाया हुआ है अहमता और ममता का भाव अशक्ति अनवेश साधक का लक्षण मैं दो विशेषण लगा दिया साधक कैसा हो अशक्ति वाला भी न हो शक्ति वाला न हो अशक्ति वाला हो अभिंग वाला न हो अभिसंग से भिन्न में भिन्न होने नश्य नश्य बुद्धि में हो मेरा कोई नहीं मैं किसी का नहीं बुद्धि मेरे कोई नहीं और मैं किसी का नहीं दोनों से संबंध काटना उनके मई नहीं मेरे वो ऐसा साधक का लक्षण होना चाहिए यह हमता ममता काटने के लिए उक्त विशेषण ज्ञान शब्द से उपतिमा इनको ज्ञान कही गया ये तज ज्ञान बोलने वाले हैं आगे तो इसके लिए युक्ति बताते हैं उसके साधन ज्ञान के साधन से ज्ञान कहा ये कहते बात से। ये कहा था ज्ञान साधन ज्ञानम इत्यादि बोला था भाषा तत् इत्यादि कहा था इसको उभयम ज्ञानार्थत्वाद ज्ञान ये दोनों अभिषंग अनभिषंग और अशक्ति दोनों के दोनों ज्ञान के लिए है इसलिए ज्ञान कह दिया सदा हर्ष विषाद शून्य मनस्तोम अपनी ज्ञान हेतु हमेशा हर्ष विषाद से रहित होना चाहिए मन में मन में दोनों से रहित हर्ष विषाद मान इष्ट प्राप्ति में हर्ष भी न हो पैदा भी न हो अनिष्ट प्राप्ति में द्वेष पैदा भी ना हो विषाद न हो यह भी ज्ञान का हेतु है माने ऐक्य ज्ञान कहते हैं है नित्य चमुचित तत्व अनिष्टोपत्ति से उत्तरार्ध से कहा था ये कहना है तदेव उसी यही है समुचितता की व्याख्या करते हैं इष्ट इत्यादि कहा था इष्टोपत्तिषु न हृष्यति न कुप्यति च अनिष्ट उपपत्तिषु कहा था माने इष्ट की प्राप्ति होने पर हर्षित भी नहीं होता और अनिष्ट की प्राप्ति होने पर कुपित भी नहीं होता समान चित्त वाला रहता वो तस्य ज्ञान जो ये ज्ञान के कारण है ये कौन इस भी समुचितता भी ज्ञान के कारण है तच ये त्य नित्यम समचित ज्ञानम ये ज्ञान शब्द से बोल दिया ये समचित तत्व होना भी ज्ञान है कहा हमारे ज्ञान के साधन होने से ज्ञान कहा साधनांतर में और भी साधन है जो परमार्थ के पथिक होगा उसके लिए और भी साधन है नौ कहते से योगेना किंच किंच किंच सभी मई योगेना नक्तिरभ्य विवक् मयिचान्योगे न भक्तिरभ्यचारिणी विवक्र्जन संसदी मई चाह मई भगवती वासुदेवे मई भगवान वासुदेव हों पर ब्रह्म हों उसमें मेरे में मई चह अन्य योगे न भक्ति ही अन्य के साथ संबंध न ऐसी भक्ति जो कुछ है मेरे वही है सर्वस्व है ऐसे, ऐसे मान के चलना अनन्या संबंध अन्य में संबंध न हो मेरे में ही संबंध हो जब जो कुछ भी है मेरे यही है और कुछ नहीं ऐसी बुद्धि बना इसको अव्यपिचारी नहीं भक्ति व्य विचारी नहीं कभी दूसरा कभी तीसरा नहीं एक ही भक्ति एक ही में भक्ति एक ही में भजन एक ही में चिंतन ये ज्ञान के साधन है वही चाह मुझ में अनन्या योगे ना अन्यत्र संबंध ना हो न अन्य अनन्या अभिन्न भाव मेरे में ही हो योग के द्वारा भक्ति ऐसे भजन हो मेरे में सेवन हो अव्य विचारिणी भक्ति ही है विविचारी भक्ति न हो अव्यविचारी भक्ति हो मेरे माना कभी उधर कभी इधर ऐसे भक्ति न हो एक ही में दृष्टि हो और तीसरे से दूसरे साधन है विविक्त देश एकांत से भी हो जन समाज में रहकर के मुश्किल हो जाता है साधना करना मुश्किल है विविक्त से भी तुम देश से भी तुम विविध पवित्र देश एकांत देश सेवन करने वाला हो अर तीर जनसंसदी जनसमाज में माने प्रेम नहीं करता हो जनसमाज अच्छा नहीं लगता हो ऐसा होना चाहिए जनसमाज में जाएगा जनसमाज के सुनने लगेगा उस, वो अपने सारे बातें अपने थोपेंगे और वो और कहें उन्हीं का संबंध बनके वो उधर ही न चला जाए स्थिति ऐसी हो जाती है अर तीर जनसंसदी कहा है उन्हें प्रेम नहीं करता जनसमाज में मैंने दुष्ट जन के समाज को साथ नहीं करता हो सतपुरुष सत्पुरुष तो करेगा शताम संघ ही वैसे में कहा हुआ है महापुरुष के संग्रह करेगा किंतु खलजन जो होते हैं दुष्टजन उनके संग्रह नहीं करता ज्ञान के साधन होते हैं भाष्म मई ईश्वरे मई मानी ईश्वरे मुझे मई ईश्वर हो ना मेरे में जो यहां उपदेश कर रहे हैं जो व्यक्ति कर रहे हैं वही को मही अस्मत शब्द का सप्तमी एक वचन है मई मई चाह भाई जो ईश्वर हो अन्य योगे ना अपृथक समाधि ना एकाग्रता मेरे में होनी चाहिए अन्यत्र हो नानो भगवतो वासुदात परो अस्ति ये बुद्धि होनी चाहिए उसकी भगवान वासुदेव से पर, अन्य कोई है ही नहीं सब कुछ वासुदेव भगवान है ऐसा समझता हो अन्य कोई है ही नहीं सबसे बड़े यही है इससे परे कोई नहीं है नानो भगवतो वासुदात परो अस्थि ब... भगवान वासुदेव से अन्य पर कोई है ही नहीं ऐसा बुद्धि गति चाहिए साधक को अतः सयव नो गति इसलिए क्या है उससे कोई पर देवता है नहीं। ही नहीं इसलिए वही हमारी गति है नो बने अस्माकम गति हमारी गति वही है ये समझ करके अव्यविचारी भक्ति होनी चाहिए मेरे में कहा इतम निश्चिता ये निश्चित भक्ति है जिसके वजन है अव्यविचार नहीं बुद्धि ऐसी हो जिसकी बुद्धि व्यविचारी रहो मान्य अन्य के सेवन नहीं करे परमात्मा के ही सेवन में लगी हुई बुद्धि हो ये कहा बुद्धि अन्य योग है इस कहा है तेना भजन माने भक्ति उसी के द्वारा भजन कोई भक्ति का भजन में लूट है भक्ति में तीन है पांच भज सेवा एक ही है भजन हम भक्ति भजन है दे विचरणशिला न बेविचरणशिलाचार के स्वभाव वाली न भजन मानी कभी दूसरे देवता के भजन करने लग जाए तेज भूत प्रेता आदि के भजन करने का ऐसा नहीं एकाग्रता उसी में हो अपने लक्ष्य में ही एकाग्रता हो अव्यपिचारिणी कहा सात ज्ञान हो अव्यपिचारी हो अन्यत्र कई बुद्धि न हो केवल परमात्मा में बुद्धि हो जिसके ऐसे बनकर बैठा हो कुछ को कहा ज्ञान का ज्ञान के साधन उन्होंने ज्ञान कहा और दूसरा विशेषण लगाते हैं साधक का विविक्त देशम मान विविक्त स्वभावत संस्कारण माने स्वच्छ किया जाता है दो प्रकार एक तो स्वाभाविक स्वच्छता होते हैं जैसे नदी किनारा आदि है मंदिर आदि हैं स्वभावता है और दूसरे संस्कार के द्वारा भी होता है गोबर आदि से लिपाई आदि करके भी संस्कार किया जाता है भूमि को भूमि शुद्धि की जाती है दो तो में से कोई भी उसके द्वारा स्वच्छ देश होना चाहिए पवित्र देश होना चाहिएगा विविक्त माने स्वभावता संस्कार दो प्रकार से विविक्त तो होता है देश क्या ये तो स्वाभाविक होता है ये संस्कार के द्वारा होता है गोबे आदि के द्वारा लिप आदि करके भी के द्वारा शुद्धि की जाती है अशुचि आदि भी सर्प व्याघ्र आदि विश्च रहित जहाँ पर अशुचि पदार्थ होते हैं उनके द्वारा रहित हो और दूसरे बाद जो दंश करने वाले पदार्थ होते हैं सर्प व्याघ्र आदि होते हैं उसे भी रहित ऐसा स्थान होना चाहिए अशुचि आदि अपवित्र से भी रही स्थान होना चाहिए चाहे संस्कार से हो चाहे स्वभावतः हो अथवा सर्प व्याघ्र आदि से रहित हो तभी तो चिंतन कर पाएगा आत्मचिंतन यदि भाई बनेगा सर्प का बाघ आदि का तो कर नहीं पाएगा अप, अपवित्र देश में बैठ करके चिंतन नहीं हो पाएगा ये सब है अशुच आदि भी सर्व व्याघ्रा आदि से विविधता शुद्ध हो ऐसा देश रहित रहता इनसे सब रहित हो कहा वो अरण्य पुलिना देव गृह आदि भी कहा नदी के किनारा को अरण्य पुलिना कहा जाता है अरण्य नदी पूरी नदी पुलिन माने पुनिर्माण माने किनारा जंगल हो अथवा नदी का किनारा हो अथवा देवगृह आदि देव, देव मंदिर आदि हो ऐसा फिर विवृत्त शुद्ध देश हो तम से भी तुम तो शीलम उसको उसी में सेवन करना ही स्वभाव बन गया जिनका ऐसे स्थान में रहने का स्वभाव हो गया जिसका ऐसा साधक को होना चाहिए ऐसे विवृत्त देश से भी, भी देश कहा उसी को विवृत देश हुआ है ऐसा साधक तदभाव उस भाव में प्रत्यय लग जाएगा विविध तो देश तो लग जाएगा विविध तो देश तो जाएगा विविध देश विविषु देश जो एकांत स्थान होगा नदी के किनारा आदि हो देव मंदिर आदि हो ऐसे स्थानों में क्या होगा विविध देश चित्तम प्रसिद्ध हमारा चित्त प्रसन्न होता उस स्थान में साधक चित्त पवित्र स्थान हो यथा ऐसा होता है तथा इसलिए आत्मादि भावना विविध विविधते उपजाए थे आत्मादि जो भाव है ना ये कहां उत्पन्न होता है विविध देश में एकांत देश में और शुद्ध किया हो जाए, संस्कार से हो जाए, स्वाभाविक स्वाभाविक शुद्ध देश हो नदी किनारा आदि हो चाहे मंदिर आदि हो इत्यादि में आत्माधि भाव जो आते हैं आत्मा परमात्मा भाव तभी जगते हैं विविधते उपजाय जो विविक देश है उसी में होता है अतो विपृत देशम तुम को जद विपृत देश से वित्त को ज्ञान कहा गया ज्ञान के साधन होने से और अतीर जनसंसदीय आया है आगे जनसमाज को अच्छा नहीं लगता हो साधक का लक्षण ऐसा हो आज यहां जाना है कल वहां जाना है वो साधक का लक्षण नहीं बनेगा जनसमाज में जाने वाला साधक नहीं बनता और अतीर मैं आराम आराम अच्छा नहीं रम क्रीड़ाया अच्छा लगना उसको अच्छा नहीं लगता जन समाज और अतीर माने अरमणम अरम जन संसदी जनानाम प्राकृता जो प्राकृत जन प्रकृति के द्वारा चलने वाले जन होते हैं शास्त्रीय ज्ञान शून्य है उनको प्राकृत जन कहा वो जन्म का समुदाय में नहीं जाए संसद मान समुदाय होता है संस्कार शून्यनाम शास्त्र संस्कार से रहित जो लोग होंगे जहां ऐसे स्थान पर नहीं जाना चाहिए साधक को नहीं तो हम उनको प्रभाव नहीं डाल पाएंगे वही हमारे ऊपर प्रभाव डाल देंगे स्थिति ऐसी आ जाएगी हम कच्चे साधक हैं तो पक्के है नहीं साधना काल है हम उनको उपदेश करने गए तो वो अपने उपदेश से हमें उधर ही उधर बैठा दे वो स्थिति ऐसी आ जाएगी नहीं जाना चाहिए बहुत सारे भटक गए हैं साधक तो अरतिर जनसंसदी का अत्यथित माने अरम वहां आनंद नहीं लगना प्रसन्नता नहीं वहां जनसंसदी माने कौन जान जनानंद प्राकृतानंद जो प्रकृति के माध्यम से चलने वाले शास्त्रीय संस्कार से रहित है ऐसे जन संस्कार शास्त्रीय संस्कार से रहित है है, है। है हैं जो लोग अभिनेता नाम जो विनित हैं उदंड लोग हैं उनमें नहीं संसद ही नहीं सम्वाय संबंध है वहाँ समूह है वो लोग वहां नहीं जाना चाहिए साधक कोई जनसंसद कहा समवायो संसद सम्वायो जन संसद कहा उन जनों का एकत्रित होते वहां नहीं जाना ही कहा न संस्कार बताम विनीताराम जो संस्कार वाले हैं वहां तो जाना होगा मैं शास्त्रीय संस्कार के युक्त हैं जो हमारे लिए कुछ उपदेश दे सकते ऐसे हो ऐसे महापुरुष पास तो जाना होगा न संस्कार बताम बिनीताराम संसद ऐसा संस्वत नहीं है वो जो दूसरे दोनों का संसद है वहां नहीं जाना और अंतरितम संदि का था यह नहीं लेना कि संस्कार वाले के जो विनीत लोग हैं उनके समूह में तो जाना चाहिए क्यों वहां से कुछ हमें जानकारी मिलेगी तस्या ज्ञानो ज्ञानोपकार जो जन्म संसद होगा ना विनित लोग हो संस्कारी लोग हैं वो क्या होगा हमारे ज्ञान के लिए उपकारक बनता है हमारे आगे उपदेश देंगे वो। इस तरह चलो रास्ता मार्ग बताएंगे वहां जाना चाहिए अतः इसलिए प्राकृत जन संसदीर और ज्ञानार्थत ज्ञान प्राकृत जन जो होते हैं संस्कार शून्य शास्त्रीय संस्कार नहीं है ऐसे लोगों के समुदाय है उसमें रमण नहीं करना चाहिए वहां नहीं जाना चाहिए साधक को क्योंकि ये ज्ञान के लिए होता है उनके पास नहीं जाना ज्ञान के लिए होता है उनके पास जाने भी बिगड़ने की संभावना है साधक को और सिद्धा तो हुआ नहीं साधक अवस्था में अभी आत्मज्ञान के लिए प्रयास कर रहा है उस स्थिति में बिगड़ने की संभावना है स्थिति ऐसी आ जाती से रहना पड़ता है इसमें ऐसी ठीक है हमें कहते हैं अनन्य योगम एवं संक्षिप्तम बलगते संक्षेप में कहा था अन्य योग बड़ा था मईचा अन्य योगे न भक्ति पर विचार इत्यादि कहा उसकी व्याख्या करते हैं न इत्यादि कहा था मई चा ईश्वरी अन्य योगे ना अ पृथक नान्यो भगवते ही है बुद्धि उसकी होनी चाहिए नान्यो भगवतों वासुदात पर अस्थि भगवान वासुदेव से पर कोई भी नहीं है सर्वोत्कृष्ट वही है ऐसी बुद्धि करता उक्तथि द्वारा ये जो बुद्धि बनाएगा भगवान वासुदेव से अन्य कोई नहीं ऐसी बुद्धि जब होगी उक्तथि बने ज्ञान इस ज्ञान के द्वारा जाताया भक्ति इससे जो भक्ति उत्पन्न होगी भजन ऐसी बुद्धि होगी तो उन्हीं का भजन करेगा भगवती धैर्यम दर्शे भगवान वो भक्ति स्थिरता दिखाती है भक्ति स्थिर हो जाती भजन स्थिर हो जाता है कहा न इत्यादि कहा था न्यविचारण शिला इत्यादि कहा था वेवितरणशिला न हो इत्यादि तत्रापि ज्ञान शब्द तद हेतुत्वादी थी उसमें भी भजन में भी ज्ञान के कारण उनसे इसको ज्ञान बोल दिया भगवान के भजन ने कहा सात्यादि सा कहा था साथ सा ज्ञानम जो व्यपिचारी भजन में अन्यत्र कहीं एकाकार वृत्ति उदिम हो जाए तो उसको भजन कहा ज्ञान के साधन है वो इसलिए ज्ञान बोल दिया कहा देश से विविध तत्व विधि देश जो संस्कार करके शुद्ध किया जाता है अथवा स्वभावतः शुद्ध होता है दो प्रकार के देश होता है ऐसे देश में बैठना चाहिए कहा स्वभावतः शुद्ध को नदी किनारा है देवालय आदि है अरण्य जंगल है ये सब स्वभाव से ही सिद्ध है शुद्ध बाकी अन्य स्थान क्या होता है गोमै आदि के लिपा लेप करके शुद्ध किया जाता है, है। विभिन्त देश है वित्तों बोला था विभिन्त देश में रहना कहा तो है विविक्त स्वभाव तस्कार दो प्रकार से विविक्त हो जाता है देश तो कहा और अशुचारी भी सर्वव्याग्राजी इससे विविधता अशुचि पदार्थ जहां हो अपवित्र पदार्थ न हो ऐसे स्थान होना चाहिए नहीं तो उसका संस्कार आएगा मन में और सर्प व्याग्राजे भय आएगा तभी भजन नहीं पाएगा ऐसे स्थान होना चाहिए तो अरण्य नदी पूली नदे वृह आदि भीर विविप नदी के किनारा हो जंगल हो अथवा देवता का गृह मान मंदिर देव मंदिर आदि हो यह विवक्त देश कहलाता है तम शिव तुम उसी को सेवन करना जिसका स्वभाव बन गया है इस आदक को ऐसा होना चाहिए ये कहा विविध देश से भी तदभाव उसमें धर्म आएगा विविध देश तुम कहा था टीका कहते हैं तदेव पश्चाई थी कौन है विविध देश कौन है अरण्य नदी पूली न देवगृहि से ही बोला था ये, ये स्थान पवित्र होते हैं ठीक है उत देश से भी तुम कथम ज्ञाने हेतु चलो ये स्थान में सेवन करने का जिसका स्वभाव बन गया तो ज्ञान में कारण कैसा होगा आत्मज्ञान में कारण कैसे बनेगा का? ये प्रश्न उठता है तब कहते हैं विविध देश विविधेश देश चित्तम प्रसिद्ध प्रसिद्ध कहा एकांत स्थान ऐसे स्थान में चित्त प्रसन्न रहता है भीविद्ट देशु। भीविद्ट देशु कोलाहल तो में चित्त प्रसन्न नहीं रहेगा विक्षेप होगा यतः ऐसा है ततः आत्माधिभावना विविकते भीब, उपजाए थे इसलिए विविक स्थान जो होगा पवित्र स्थान आदि होंगे नदी किनारा आदि हो जंगल हो देव मंदिर आदि हो वहां पर आत्माधिभाव उत्पन्न हो जाता है और बाहर जब संसार में पहुंचेगा तो शरीर भाव में आएगा फिर अनर्थ के कारण बन जाएगा आत्मादि इति आदि शब्द आत्मादिभाव आत्मा उपजाइ आया हुआ है भाषा में आदि से क्या लेना आत्मादिथि आदि शब्द है ना भाषा में जो आत्मादिभाव उपजाएते आया तो आदि से क्या लेना परमात्मा आत्मा परमात्मा का चिंतन शुरू होगा एकांत स्थान ऐसे स्थान मिलने पर वाक्य अर्थ और वाक्य का अर्थ भी खुलेगा वहां कौन तत्व महावाक्य है तत्वमसी तुम वही हो उसी स्थान में होगा ऐसे अरथि विषयत्व विशेषत् जनसं जनसंसद मात्रम किम न गृहता अरथि शब्द के द्वारा विशेष नहीं करना दो प्रकार के संसद न बना करके एक ही प्रकार क्यों नहीं ली जाए ये शंका है पूर्वाधिक यहां तो भाष्य दो प्रकार की संसद बना दिया प्राकृत जनों का संगति नहीं करनी चाहिए सज्जनों की संगति करनी चाहिए ज्ञान के लिए सार्थकता आती वहां से दुष्टजनों की संगति नहीं करनी चाहिए प्राकृत जन मान दुष्टजन होते हैं शास्त्रीय संस्कार रहित जनों का संस्कार आएगा तो इसलिए उनके सम संसर्ग नहीं करना चाहिए कहा हुआ है तो एक ठीक है यही है साथ विषय है ना और का विषय बना करके और जन्म संसदी आया है समाने, समान अविशेष रूप से जनसंसद न गृह जन जनसंसद मात्र को क्यों नहीं ग्रहण किया जाए चाहे सुजन हो चाहे कुजन हो क्यों नहीं लिया जाए ये शंका आगे तो कहा तथा आया था यहां वाजभ कहा था कश्या ज्ञान उपकारकत्वाद का जो अच्छे लोग होंगे उनके पास संसद करना चाहिए संबंध करना चाहिए कहा प्राक। प्राकृतिक और अतीरा ज्ञानार्थता है जो प्राकृत जनों के संसद होगा सम सं, सं, जहां समूह होगा वहां आनंद नहीं लेना चाहिए वहां नहीं जाना चाहिए है। यह ज्ञान के लिए होते हैं ये उनके पास न जान अच्छे लोगों के पास जाना ज्ञान के लिए होते हैं संत संघर्ष भेषज में उपलब्ध करें सत्पुरुष संगत तो अवसत होता है संगोही सर्वथा त्याज्यति यति तुम शक्य थे सद भी संगोही भेषज संग बुरा है संबंध कहीं भी नहीं करना चाहिए जहां संबंध करेंगे राग या द्वेष पैदा हो जाएगा जड़भर जी को हरिण में राग आसक्ति हो गई तीन जन्म लेना पड़ा कुछ परिणाम का तो पहुंचे हुए साधक थे ऐसे थी संत संग से भेजन संत संतों का संगो औसत बताया हुआ है संगो ही सर्वथा यदि त्याग तुम न सके हर प्रकार से संग त्यागना चाहिए यदि तुम्हारे से त्यागा नहीं जा सकता कहीं न कहीं संबंध करना है सद भी संग सदा कर महापुरुषों का, का संबंध करो सतम संगोही व्यजन उनका संग करना औसत होता है तुम्हारे लिए क्यों वो उपदेश देंगे ऐसे उपदेश देंगे जिस उपदेश के माध्यम से चलोगे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा स्थिति है साधनातरमा और भी साधन बाक्य है मैं बीस के बीस सारे बल्कि बीस साधन है यहाँ ज्ञान के साधन बीस अन्य साधन किंचकर अध्यात्म्ञान अध्यात्म ज्ञान ज्ञान ज्ञान प्रोक्तम अज्ञानम था अध्यात्मज्ञान नि तथदर्शन तज ज्ञानमित प्रोक्तम अज्ञानम एक तो अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व अध्यात्म ज्ञान में नित्य भावना से अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करना चाहिए आत्मज्ञान नित्य साध्यादी के माध्यम से प्राप्त करना चाहिए अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व अध्यात्म ज्ञान निरंतर प्राप्त करना चाहिए उसी में निरत रहना चाहिए और तत्व ज्ञानार्थम जो तत्व का ज्ञान है आत्मा का ज्ञान उसके ज्ञान का जो अर्थ होता है विषय होता है मोक्ष उसको भी देखना चाहिए क्योंकि तो प्रयोजन को प्रयोजन के देखे बिना किसी की प्रवृत्ति नहीं होती है प्रयोजनम उद्देश्यम अनुदेश्य, प्रयोजनम अनुदेश्य मंदों की न प्रवृत्ति मोक्ष मिलेगा जन्मवृत्थ का अभाव होगा ऐसा समझेगा तो आत्मज्ञान के लिए प्रयत्न करेगा नहीं तो नहीं कर सकता क्योंकि प्रयोजन को देखे बिना किसी प्रवृत्ति नहीं होती है प्रवृत्ति के लिए निमित्त बनता है प्रयोजन प्रयोजन को देखकर ही प्रवृत्ति होती है मुझे क्या फायदा होगा वो फायदा देखेगा तो प्रवृत्ति होगी प्रयोजन मन उद्देश्य मन दो ऐसा आता है प्रयोजन को उद्देश्य को जाने बिना प्रवृत्ति नहीं होती है यदि समझे जन्म मरण से चक्कर से मैं छूट जाऊँगा वास्तविक समझे जो दुखी हूँ जन्म के कारण दुखी हूँ मरण के कारण दुखी हों लास्ट में यहाँ से वैराग्य हो और परमात्मा के साथ एकता प्राप्त करके फिर जन्म जन्मवर्ण के चक्कर से छूट जाऊंगा ये बुद्धि यदि हो जाए तब साधन में लगेगा इसलिए अध्यात्म ज्ञान है तत्व अध्यात्म ज्ञान में निरंतरता चाहिए आत्मज्ञान के विषय में और तत्व ज्ञान तत्व ज्ञान का जो अर्थ होता है मोक्ष आत्मज्ञान का अर्थ क्या होगा आत्मा ने तत्व ज्ञान एकत्व ज्ञान उसका अर्थ मान विषय क्या है मोक्ष है उसके भी देखना चाहिए यहाँ से देखना चाहिए जन्म मृत्यु का अभाव हो जाएगा फल दिखना चाहिए एक तज ज्ञानम यही इसको ज्ञान कहा गया है ज्ञान माने ज्ञान के साधन से ज्ञान कहा गया ये सब ज्ञान के साधन है यह तज ज्ञान विधि प्रोक्तम इसको ज्ञान कहा गया शास्त्रकारों ने अज्ञानम यद अतो अन्यथा अन्य, अन्य जितने भी है इससे भिन्न विपरीत जो होंगे जैसे अमानित्व का क्या होगा विपरीत हो। मानित्वान अज्ञान है जो मान जिसमें रहेगा उसको वो अज्ञान ही अदम्भित्व अदम्बित्व का विपरीत क्या दंभित्व धर्मध्वजी जो होगा अज्ञान आएंग सा, आएंग सा का चिन्ह है तो अमानित्व अदम्भित्व अहिंसा अहिंसा का विरोधी क्या अहिंसा अज्ञान है सबके विरोध में अज्ञान का लक्षण होता गया अज्ञान यथ्यथा यत, कहा इससे भिन्न जितने अज्ञान है जो बताए गए हैं ज्ञान के साधन होने से ज्ञान बोल दिया है अमानित्व अदम्भित्व आदि ज्ञान के साधन होने से ज्ञान शब्द कहा इससे भिन्न विपरीत जो होंगे अज्ञान ज्ञान यद यथोन्य था कहा यद अतोन्य था इसे भिन्न जितने हैं ये साधन जो पता ही क्या है ज्ञान के साधन इसे भिन्न अज्ञान के साधन है सब अज्ञानी है वो समझ तो रहा है ये कहा ठीक है मैं कहते हैं भाष्य में अध्यात्म ज्ञान नेतृत्व माने आत्मादि विषय अध्यात्म आत्मादि को विषय करने वाला अध्यात्म कहा जाता है आत्मा ने अधिकृत्य बढ़ते थे अध्यात्म आत्मा को लेकर के विषय बना करके चलने वाला जो होगा उसको अध्यात्म कहा जाता है अध्यात्म ज्ञानम नेतृत्व माने आत्मादि विषय आत्मा, आत्मा परमात्मादि को विषय करने वाला जो वस्तु होगा ना ज्ञान होगा ज्ञानम अध्यात्म ज्ञानम उसी को अध्यात्म ज्ञान कहा जाता है आत्मा परमात्मा को ऐक्य को विषय बनाकर के चलता हो ज्ञान उसको अध्यात्म ज्ञान कहा जाता है तस्वीर नित्य भाव है नित्यत्व का उसमें निरंतरता होनी चाहिए हम ब्रह्मास्वी भाव आना चाहिए जीवन में हमेशा नित्यत्व अमान्यवादी नाम ज्ञान साधना जो अमान्य्व से लेकर के अध्यात्म तत्व ज्ञानार्थ दर्शन तक बीस बताए गए हैं अमान्यवादी नाम ज्ञान साधना सब सब ज्ञान के साधन आई है भावना परिपाक निमित्त तत्व ज्ञान जाते भावना का परिपक्व होने पर अमानित्वादी जो भावना चल रही थी उसके परिपक्वता अवस्था आने पर तत्व ज्ञान होता है आत्मज्ञान होता है तब तथ्य अर्थ हो उसका अर्थ क्या विषय क्या होगा मोक्ष होगा आत्मज्ञान का अर्थ मोक्ष विषय संसार उपर अभ अभाव हो जाना तेरे जन्मपुर आदि संसार नहीं होगा यही है तत्व ज्ञान आत्मज्ञान का जो विषय होता है मोक्ष मोक्ष मानी संसार का अभाव हो जाना संसार मान जन्म बनना संसार है उसका भाव तश्य आलोचन उसका विचार करना तत्व ज्ञानार्थ दर्शन मैंने आलोचना मैंने विचार करना उसका वहां यदि दिखेगा लक्ष्य दिखेगा तो चलने लगेगा जब तक लक्ष्य नहीं दिखता तब तो चलेगा मोक्ष दिखाई पड़े मन में ऐसी भावना जगे तभी इन साधनों अपमानित्वादि साधन ग्रहण करेगा नहीं तो नहीं करेगा अमानितवादि राम ज्ञान साधनों भावना परिपाक निमित्त तत्व ज्ञान ये भावना के परिपक्वता निमित्त से जो परिपक्व हो जाती है तो उस निमित्त से तत्व ज्ञान आत्मज्ञान होता है ये साधन पूरा होंगे तो आत्मज्ञान हो जाता है फल रूप में तस्य अर्थो मोक्ष उसका अर्थ होगा तत्व ज्ञान अर्थर्शन उस आत्मज्ञान का जो अर्थ मानी विषय क्या है मोक्ष है मोक्ष मानी संसार उपरब संसार अभाव होना तस्य आलोचना उसका विचार संसार का अभाव दिखेगा उस काल में ऐसी स्थिति में साधन अपनाऊंगा तो मुझे जन्म प्रवादी आगे भविष्य में नहीं होंगे तभी तो अपनाएगा नहीं तो नहीं अपना सकते तत्व ज्ञान और दर्शन कहा तत्व ज्ञान के अर्थ का चिंतन तत्व ज्ञान मान आत्मज्ञान है वो और उसका जो अर्थ मान विषय मोक्ष उसकी चिंता, वो देखना चाहिए उद्देश्य दिखेगा वहां तभी तो प्रवृत्ति होगी साधन में साधन में प्रवृत्ति तभी होगी स्वर्ग दिखता है तो एक यादि करने लगता है स्वर्ग है विश्वास करता है एक आदि करने लग जाता है नहीं तो नहीं करेगा एक आदि इसी प्रकार यहां भी मोक्ष दिखेगा संसार उपरांग होगा मेरे जीवन में आज नहीं होगा कोई जानवर ये यह समझेगा यहां जो दुख से भरका हुआ है यहां से दुखी है उसको देखेगा तभी प्रवृत्ति होगी अमानित आदि में तत्वज्ञान फल आलोचने ही तत्व ज्ञान में आत्मज्ञान का जो फल मोक्ष है उसके विचार करने पर ही दिखेगा वो मन में दिखने लग जाए तत्वज्ञान फल आलोचना ही तत्वज्ञान का जो फल होता है मोक्ष संसार को ग्राम उसका विचार करने पर ही ये माने इस बात तक साधना अनुष्ठान प्रवृत्ति साधना अनुष्ठान प्रवृत्ति से आती दिखा उसके साधन जो अमानित्वादी हैं तत्वज्ञान के साधन उसमें प्रवृत्ति के लिए उसके अनुष्ठान में प्रवृत्ति हो जाएगी नहीं तब तक क्यों करेगा वो नहीं करेगा पहले उद्देश्य दिखाई दे तब साधन करने लग जाएगा साधन अमान्य करेगा एक अर्थ अमान्य अमान्यदी तत्व ज्ञानार्थ दर्शन अमान्य लेकर के वहां से लेकर तत्व ज्ञानार्थ दर्शन तक बताया गया ये ज्ञान के साधन है सब तत्व ज्ञान के विषय दिखेगा तो ज्ञान के लिए साधन करेगा जो कहा गया एतत्नेतज एतत ज्ञानमति प्रोक्तम ऐसा है एक तत्त बने अमानिति तत्व ज्ञान दर्शनांतम उक्तम ज्ञानम यही है ये त्ञान का यहां से यहां तक कहा गया जो ज्ञान माने ज्ञान के साथ इस प्रोक्तव्य कहा ज्ञानार्थवाद ज्ञान ज्यान ज्ञान के लिए इसलिए ज्ञान कहा ज्ञान के लिए है इसलिए ज्ञान बोल दिया इनको ज्ञान बोला ज्ञान शब्द से कहा गया ये कहा अज्ञानम ये तो अन्यथा अतः अन्यथा अज्ञानम इससे भिन्न जितने वह अज्ञान है, है। इससे विपरीत जो होंगे अज्ञान हो हो है ज्ञान साधना शब्द से कहा गया ज्ञान के साधन भिन्न जो है विरुद्ध जो है यथोक्ता तो जो पूर्वोक्त तो अमानित्व आदि है इससे भिन्न अन्यथा विपरी विपरीत रूप जो होंगे मानित्व दम्भित्व हिंसा इत्यादि है वो अमानित्व का विरोधी होगा मानित्व और अदम्भित्व का विरोधी होगा दंभित्व और अहिंसा का विरोध होगा हिंसा इत्यादि और अक्षांति क्षमा का विरोधी अक्षांति क्रूर हो जाना इत्यादि और आर्जवों का अनारजों के विरोधी है वो दुष्ट हो जाना सरलता नहीं जाना इत्यादि अज्ञानम इत्यादि को अज्ञान सबसे लेना अज्ञान विज्ञान अज्ञान रूप से समझना इनको परिहरणा है किसके लिए समझना त्यागने के लिए जो दुष्ट हो दुष्टों को त्यागना पड़ता है ना त्यागने के लिए भी जानना पड़ता है और ग्रहण करने के लिए भी जानना पड़ता है लाभ हानि देख करके त्यागा जाता है ग्रहण किया जाता है इनको त्यागने के लिए जानना है जो अमानित्यवादी का विरोधी जो मानित आदि है उनको त्यागना है अपने अंतकाल में बैठा हुआ जितने भी होंगे धर्म उनको त्यागना है संसार प्रवृत्ति कारणत्व जो मानित्वादी जो धर्म संसार प्राप्ति प्रवृत्ति के कारण है संसार में घूमना पड़ेगा इनको लेकर के इसलिए हमारे त्याज्य है मोक्ष के साधकों के लिए त्याज है ये मानित आदि नहीं रखना चाहिए अपने पास कमंड आदि को नहीं रखना चाहिए अहंकार आदि नहीं रखना चाहिए ये जीपन इसको निकालना है इसलिए जानना जरूरी हो गया परिहर किसके लिए जानना चाहिए इसको त्यागने के लिए संसार प्रवृत्ति कारण क्यों संसार के प्रवृत्ति कारण एक तो मोक्ष के प्रवृत्ति के कारण था मोक्ष के प्रवृत्ति कारण अमानित्यवादी थे और ये जो होते हैं संसार के प्रवृत्ति के कारण कार है संसार प्रवृत्ति के कारण होते हैं इसलिए इनको त्यागने के लिए जानना है इसलिए अज्ञान वित्व्यथा तो बोलती है इससे भिन्न जितने भी अज्ञान है बोल दिया ये कहा टीका में कहते हैं आत्मादि आदि शब्दों अनात्मा अध्यात्म ज्ञान मारे आत्मा अनात्मा का विचार करना यह कहा है, है? आत्मादि था ना वास्कार अनात्मा आत्मा क्या है अनात्मा क्या है दोनों को जानना पड़ेगा एक को त्यागने के अनात्मा को त्यागना है आत्मा को करना है आत्मादि शब्द करता, अर्थ आदि शब्द आया हुआ है इसका अनात्मा अर्थ अनात्मा को भी समझना है क्यों त्यागने के लिए बुद्धि से त्यागना है उसको तद तो विषय ज्ञानों कहते हैं आत्मादि को विषय आत्मा अनात्म को विषय करने वाला जो ज्ञान होगा वही अध्यात्म ज्ञान कहते हैं ज्ञान माने विवेक का पृथक करना आत्मा और अनात्मा को पृथक करना यह तो ज्ञान को अध्यात्म ज्ञान कहा जाता है तत् नित्यत्व यह नित्य होनी चाहिए तत्र निष्ठावत्व उसी में निष्ठा होनी चाहिए यही विचार नहीं थि। हर निशम किम परिचिंतनीयम संसार मिथ्यात्व शिवात्म तत्व ऐसा प्रश्न में आ रहा है दिन रात किसका चिंतन करना चाहिए पहर निशम किम परिचितनीय परिचिंतन किसका होना चाहिए दिन रात और रात संसार मिथ्यात्व शिवात्म तत्व दो का चिंतन होना चाहिए संसार में मिथ्यात्व बुद्धि के चिंतन होना चाहिए पर आत्मा में सत्यत्व बुद्धि के चिंतन बस यही है जिसको आत्मात्मा विवेक बोलते हैं साधक में मोक्ष के मोक्षगामी जो साधक होंगे उनके लिए ऐसा होना चाहिए मोक्ष मार्ग में चलने वाले के लिए ये यही विचार है वेदांत तो विचार इसी को बोलते हैं आत्मा अनात्म विचार एक को त्यागना अनात्मा को त्यागना है जो आत्मबुद्धि करके बैठा हो उसको हटान बुद्धि से हटाना है और आत्मा को ग्रहण करना है मैं शरीरादि नहीं हूं अनात्म प्रदार्थना में आत्मा हूं इसी बुद्धि बनानी है एक आध्यात्म ज्ञान करते उसी में निष्ठा बनाना है निरंतर स्थिति होनी उसमें यही आध्यात्मी तत्व का अर्थ रहा है विवेक निष्ठ ही जो आत्मानात्मक पृथक कर गया जो व्यक्ति विवेक निष्ठ होगा उसमें स्थित है बाक्य अर्थ का समर्थ हो भगवती तत्वमसी जो महावाक्य आता है उसके ज्ञान में बाकी का अर्थ ऐक्य ऐक्य होता है तत्वसी का महावाक्य है उसका अर्थ होता है ऐके जीवात्मा परमात्मा ऐक्य होता है उसमें समर्थ होता है समझ सकता है जो अलग करता हो जो आत्मानात्मक विवेक करके बैठा हो तत्व वसी को समझ सकता है अनात्मा के साथ मिलकर के बैठा हो तत्व मसी अर्थ नहीं समझ सकता हो तो शरीर से पृथक हुआ हो जब तब तत्व वसी के काम करता है शरीर के साथ कभी तत्वमसी नहीं है कभी नहीं रख सकता विवेक अनिष्ठ ही कहा जो दोनों का विवेक कर दिया पृथक कर दिया आत्मा अनात्मा पृथक करने वाला उसमें निष्ठा रख रहा जो व्यक्ति शरीर आदि से अपने से भिन्न माना हुआ है ऐसी स्थिति में है उसी में ही वाक्यार्थ ज्ञान समझ वाक्यार्थ ज्ञान तत्व से महावाग्य है वो उसका ज्ञान में समर्थ होता है समझ में समर्थ होता है वो समझ सकता है वाक्यार्थ ज्ञान नहीं तो नहीं समझ सकता तेसाम भावना परिपाक ये जो जितने साधन बताया गया था अमानित्वादी साधन परिपक्व अवस्था आ जाता है तभी आत्मज्ञान होगा ये कहना ज्ञान के साधन होने उनको ज्ञान कहा यही है तेषाम बने अमानित्वादी नाम जो अमानित्वादी साधन बताया गया भावना परिपाका मैने नाम भावना का परिपक्व अवस्था बने क्या है तो कहते हैं ये न साधिता प्रयत्तपूर्व सिद्ध किया हुआ है साधन साधिता प्रकर्ष पर्यतम आगे अंतिम स्थिति तक पहुंचता हूं तन निमित्तम तत्व ज्ञानम ऐक्य साक्षात्कार ये भावना का परिपक्व से निमित्त क्या होगा ये तो आदि जब परिपक्व अवस्था में पहुंच जाते हैं साधन तब क्या होगा उसके निमित्त से तत्व ज्ञान होता है तत्व ज्ञान में ऐक्य साक्षात्कार हम में साक्षात्कार होता है मैं ब्रह्म हूं उसमें विचलित नहीं होगा तत्फल आलोचनम उसका फल का जो विचार है फल क्या है आएके का, ऐक्य हो गया ज्ञान उसका फल क्या है मोक्ष तत्फल आलोचनम उसका फल का विचार मान मोक्ष देखेगा तभी प्रवृत्ति होगी अमानित्व आदि में क्यों प्रयोजन को दिखे बिना किसी की प्रवृत्ति होती नहीं है प्रयोजन मोक्ष है संसार से मुक्त मुक्ता है दिखता है जिसको मन में देखेगा जब तब यह प्रवृत्ति होगी हमारे तो आदि में शादी तभी अपनाएगा भला आलोचन के मतम माने जो तत् बने है ज्ञान साक्षात्कार जो बोलते हैं ज्ञान उसका फल का विचार क्यों करना फल मोक्ष का विचार क्यों करना है यहां इतिहास कहा तत्व इतिहास शब्द कहा ज्ञान फल आलोचने ही तत्साधनानुष्ठान प्रवृत्ति से आते ही ज्ञान का जो फल होगा जीवात्मा परमात्मा का एक ज्ञान से मोक्ष होता है समझने पर ही? समझेगा उसके फल का विचार करेगा मोक्ष विचार सामने आने पर ही उसके साधन के अनुष्ठान में प्रवृत्ति साधन अमानित साधन है तभी प्रवृत्ति होगी तो नहीं होगी फल इच्छा जो होती है ना साधन इच्छा की जननी है फल इच्छा साधन इच्छा ना जननी है, इच्छा है जन फल की इच्छा जो पैदा हो जाती है तो साधन की इच्छा जरूर आ जाएगा तो तृप्ति भोजन से तृप्ति फल की इच्छा हो गई थी भोजन करना है इच्छा होगी तो साधन चूल्हा आज चलाने जलाने लग जाएगा जो तो कल भोजन किया था तृप्ति मिली आज भी भोजन बनाओ तृप्ति होगी तो फलेा जो होती है साधन इच्छा की जननी होती है फल इच्छा ही साधन इच्छा को पैदा कर देती है साधन करने की इच्छा फल इच्छा के बिना साधन की इच्छा होती नहीं प्रवृत्ति सद इत्यत प्रवृत्ति सद आया था वहां क्यों तत् तत्व ज्ञान फलालोचने ही तत्साधना अनुष्ठान प्रवृत्ति स्यात सब्द आया प्रवृत्ति सत्यत अतः तत्व ज्ञानार्थ दर्शन अर्थवत प्रवृत्ति तभी होगी इसे तत्वज्ञान का दर्शन सार्थक है माने मोक्ष का जो दर्शन होगा ना दिखेगा जब तत्व ज्ञान आत्मज्ञान उसका जो अर्थ माने विषय मोक्ष है उसका जो आलोचन होगा विचार होगा तो क्या होगा उस स्थिति में साधन में प्रवृत्ति हो जाएगी अर्थसाली होगा वो क्या तत्वज्ञान के विचार करना मोक्ष का विचार करना सार्थक है सिद्ध होता है ज्ञान से अंतरंग हेतु में उत्तम है, तो है। ज्ञान में जो अंतरंग साधन बताया गया था उसको जो कहा गया था उसका उपसंहार करते हैं हम समापन करते हैं इत्यादि कहा त्ञान में प्रोक्तम अज्ञान में तो अन्य तो था कहा था एत मान क्या अमानित्व तो आदि बोला था भाषा ही था तत्व ज्ञानार्थ दर्शन होता तो कहां से कहां तक अमानित्व तो से लेकर तत्व और दर्शन तक कहा गया है ये तो साधन बताए गए हैं सब है। तो दोनों को क्यों जानना तो कहते आगे तो ज्ञानार्थ तो अज्ञान में तो ज्ञान को जानना तो ज्ञान तो सरल हो गया मोक्ष के लिए साधन हो गया माने ये जो हिंसा आदि को जानने का क्या प्रयोजन हमें मानित्व तो, दंभित्व तो, हिंसा अक्षम आदि जाने से क्या बदलाव हमें तो कहते हैं उसको त्यागना है जो हमारे में दुर्गुण बैठे हैं उसको त्यागना है इसलिए जाने बिना त्याग नहीं जा सकता कितने दुर्गुण हमारे में है सदगुण को ले रहा है दुर्गुण त्यागना है तो त्यागने के लिए जानना पड़ेगा ये कहना है कि मित्य विज्ञान तो, तो अज्ञान के साधन है जो अज्ञान में तो नहीं था बोला दंबित्वादी जो होते है अज्ञान के साधन बताया तो क्यों ये जानना क्यों इनको ये प्रश्न है हम तो ज्ञान के साधन को जानना है हम तो कौन कौन ज्ञान के साधन होते हैं उसे हमारा काम चल जाएगा जा, अज्ञान के साधन को क्यों जान है तो कहते हैं परिहार उसे त्याग ना ना जाने भी ना त्याग है कितने शत्रु हैं शत्रु को जाना जाए तभी त्यागना शुरू करेगा शत्रु को दो तरह से परिहार किया जाता है क्या दुर्बल हो उसको मार दे प्रबल हो शत्रु भाग जान क्या मानित्वादि धर्म जहां का मन में है शत्रु मन में बैठे हैं तो मन से भागो बस भीतर घुसो फिर ये शत्रु नहीं रह गया आपके पास बाहर नहीं भागना भीतर भागना मन के दायरे में जब तक जीवन है तब तक ये शत्रु बने रहेंगे महानित्वादि धर्म बने रहेंगे मन के दायरे से ऊपर की स्थिति में हो गया जब तो फिर ये शत्रु आपको कोई नहीं कर सकते आप भागे हुए होते शत्रु का अभाव दो प्रकार से किया जाता है तो मार देना उनको यदि असमर्थ शत्रु हम बलवान हो यदि हमारे से बलवान वो हो, हो तो हमें भागना चाहिए तो हमें भागना ही अच्छा होगा मे मन के दायरे में ना रहे मन के दायरे से भीतर हो जाएंगे जब तक मन के घेरे में हम मनो अवस्था में है तब तक ये संसार ही चलता है तो साधु को मनो से ऊपर की स्थिति में चाहिए ये तात्पर्य होता है तत्र हेतु संसार तो उसमें हेतु क्या है संसार है संसार उसमें क्या है परिहार क्यों करना उसके कारण संसार परिहार करना है यही है तत्व प्रवृत्तिर उत्पत्ति ही कहते हैं माने संसार है तो है। प्रवृत्ति कारण कहा तो था।, था संसार की प्रवृत्ति क्या उत्पत्ति है प्रवृत्ति के कारण है वो अज्ञान संसार के उत्पत्ति के कारण तद हेतुत्वाद अज्ञान जो होते हैं उसके प्रवृत्ति के हेतु होते संसार उत्पत्ति के कारण है ये जन्मपरादी के कारण है अज्ञान कौन है होगा मानित्वादी जो मानित्वादी धर्म जो बताया क्या अमानित्व के विरोधी मानित्व अदम्भित्व के विरोधी दंभित्व इत्यादि मानित आदि त्याज्यम त्याज्य है इसलिए जानना तो जरूरी है ज्ञाते से त्याज्यम जाने बिना त्यागा नहीं जा सकता त्यागने कौन शत्रु पहचाने बिना कैसे त्यागेंगे उसको ज्ञाते से ज्ञान होने पर ही त्यागा जाता है तेरा तस्ता है इसलिए उसको भी जानना ही चाहिए ज्ञात तो अस्म बेकिस में जो शत्रु बैठे हैं मानित्वादी अवगुण बैठे हैं जो हमारे में उसको त्यागना चाहिए जब तक ये रहेंगे संसार मिलता रहेगा जन्म जन्मवर्ण से बाहर नहीं जा पाएंगे ये दुर्गुण को हटाने के लिए जानना है ये कहाथ शब्द साधनाधिकार समाप्त करें ये शब्द ज्ञान के साधन पूरे हो गए साधन विषय पूरा हो गया जितना जिसके पास होगा ज्ञान अवश्य होगा जितने साधन जिसके पास हो ज्ञान अवश्य होगा साधा अधिकार विषय उसका समाप्ति के लिए यति लगा दिया एक आवास में यति कहा था संसार प्रतिकारि कहा था इसलिए स्थिति है इनको त्यागना जरूरी है मैंने असंगता मुक्ति पदम यति इनाम किसी के साथ भी संबंध रहो एक है ये मुक्ति है यतियों का प्रयत्न करने वालों का असंगता मुक्ति पदम यतिनाम संगात अशेषा प्रभवित दोषा संघ से क्या होता अनेक प्रकार के दोष आ जाते हैं संघ से संघादश ऐसा प्रबंधिक आरूढ़ योगो भी प्रपत्यते संघ से क्या स्थिति तो? योगारूढ़ हो चुका है जो व्यक्ति तिथि प्राप्त हो चुका है वो भी प्रपत्यते प्रकृष्ण पत्यते गिर जाता है संघे न योगी संघ ऐसा बुरा है संघ के द्वारा बिगड़ जाता है आरुड़ आरूढ़ हो चुका है वो स्थिति भी बिगड़ने की संभावना है इसके संघ के द्वारा संघे योगी के मुताबिक संघ से वो भी बिगड़ सकता है योगाूढ़ क्यों अल्पसंख्य दो तो जो थोड़ी से शक्ति वाला होगा आरुरुक्षु अवस्था में होगा क्यों नहीं बिगड़ेगा इसलिए संगत आना चाहिए असंगता मुक्ति पद हम है ना असंग रहना ही मुक्ति का है माने हमेशा ही भाव हो न मैं कसचित ना हम कसचित मेरे कोई नहीं है मैं किसी का नहीं हूँ ये भाव होना चाहिए साधक तभी साधना कर पाएगा मेरे वो हैं वो हैं संबंध हो गया संबंधों से उनके सुख दुख से सुखी दुखी होना पड़ेगा स्थिति ऐसी आएगी साधना नहीं कर पाएगा असंगता मुक्ति पदम यतिराम संगात अशहसा प्रवृति दोषा एक सौभरी ऋषि का उद्गार है और सौभवरी ऋषि के अपने जीवन का उद्गार बताए आप सौभरी ऋषि के कहानी लंबी है अभी असंगता मुक्ति पदम यतिराम संगात अशहसा प्रवृति जो असंगता है वही मुक्ति है असंग जो है कैसे गिराने वाले हैं संगात से ऐसा प्रब दोषा नाना प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं संघ से कितनी ऐसी है आरूढ़ योगों की प्रपत्ति देगा योग आरूढ़ हो चुका है स्थिति प्राप्त हो चुका है व्यक्ति सिद्ध हो चुका है वो भी गिर जाता है संघ के द्वारा आरूढ़ योगों की प्रपत्ति है संघे ने योगी संग ऐसा बुरा है संघ के द्वारा योगी बिगड़ जाता है आरूढ़ योग होने पर भी चुंबताल को शक्ति तो थो, थोड़ी शक्ति वाला होगा आरु रुख अवस्था में जो बैठा होगा क्यों गिरेगा मगर साधक अवस्था में गिरेगा क्यों नहीं संगाई समुरा है ऐसा कहा गया है समय हो गया यह रख पूर्णमद पूर्णमद पूर्ण पूर्ण पूर्णश पूर्णमाय पूर्णमेविष्य ओम शांति